भाइयों और बहनों शायद आपके दिलों में ऐसा होगा कि मैं आपको कुछ न कुछ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बारे में सुनाऊंगा मैं सुनाना भी चाहता हूँ लेकिन जो कुछ वहाँ कारवाई बनी उसका तो बयान नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ घंटा भर ही रहा और कुछ कहने में शर्म आती है कि एक घंटा तक मैं बोला मेरा दिल में तो ऐसा ही इलादा था कि मैं जितना कहना है वो आठ घंटे में कह दूंगा हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो प्रमुख साहेब ने कुछ कहना है वो कह दें कि तुरंत मैं ही बोलना शुरू करता लेकिन आज हमारे सामने समय ऐसा बारीक आ गया है देशा मेरे ख्याल नहीं है कि कभी ऐसा बारीक था सन 1915 के उन्नीस सौ मैं यहाँ पड़ा हूँ पहले भी जब मैं आ गया था तो मैं कांग्रेस में चला गया था लेकिन उस वक्त का जो अनुभव वो तो गया प्रेक्षक की हेसियत से और कुछ मुझको हुक्म मिला तो मैंने कह दिया वो दूसरी बात लेकिन पंद्रह तीस साल से तो मैं बराबर कांग्रेस में जाता रहा हूँ और बाद में तो कांग्रेस जैसी आज है उसको बनाने में मैंने काफी काम किया तो मुझको ऐसा लगता है कि जैसा बारीक वक़्त आज हमारे सामने है ऐसा कभी आया नहीं है ऐसा मैं क्यूँ कहता हूँ कि जब हम कोई बड़ाई हुकूमत है उसका सामना करते हैं और वो सीख गए हैं कि कैसे सामना करेंगे तो पीछे हमको ऐसा नहीं लगता कि सर बारीक समय है मेरे जैसे को तो ऐसा ही लगता है कि चलो हम तो लड़ाई में पड़े हैं तो वो लड़ाई में से तो जो लड़ाई करने वाला है उसको एक किस्म का रस आता है लजट आती है तो उसमें क्या है हम बिल्कुल मिट जाएंगे इतना ही है ना मिट जाएंगे तो हमारा काम है वो मिट नहीं सकता है जब हम सत्य की राह पर चल रहे हैं तो जब हम उसको छोड़ देते हैं तब तो पीछे हमको बेचने नहीं आती है सब कुछ आती है फिक्र भी हल्ठी करे मैं करता हूँ लेकिन अच्छा होगा कि बुरा लेकिन जो आदमी सत्य की राह पर चलता है उसको अच्छा बुरा का तो ख्याल ही नहीं आ सकता है वो अच्छा ही है इसलिए कहते हैं कि अच्छा बुरा का ख्याल नहीं आ सकता है नहीं आता है इसका मैं गवाहू लेकिन आज मैंने तो आपसे कह दिया है कि मैं कुछ अपने को एक बेफिकर नहीं पाता हूं ऐसा लगता है कि मेरा काम तो चल नहीं रहा है वो पहले ऐसा होता नहीं था मुझको आज है मैं देख रहा हूँ कि नहीं चल रहा है भगवान जानता है बेहतर कि वो नहीं चलने में ही कुछ खूबी होगी तो नहीं चलने में ही अच्छा होगा तो ये कह सकते हैं कि इतना मेरा विश्वास भगवान के कि जो कार्रवाई है अगर भगवान की कार्रवाई ऐसा शब्द तो, इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो तो अजीब किस्म की रहती है इसी में कुछ बधाई होगा क्योंकि बगैर भगवान की, की हुक्म से कहो इच्छा भी उसको होती नहीं है हुक्म भी जो नहीं करता है लेकिन हमारे पास भगवान की भाषा थोड़ी है तो उस भाषा के मुताबिक उसकी इच्छा से ही सब होता है वो जो होने देता है यही हो सकता है शैतान की हस्ती भी वहाँ तक ही रह सकती है जब तक वो उस हजी को रहने देता है जब वो ऐसा सोच लें कि अभी नहीं तो उसको उसको पीछे फला होना ही है ऐसा एक वो बाइबल शुरू करते हैं उसमें भी है मनुष्य मनुस्मृति में भी ऐसा है अगर पहला प्रकरण को खोल लें तो उसमें पता चलता है बाइबल का पहला प्रकरण मैंने खोला तो उसमें भी यह है कि खुदा ने हुक्म किया कि अभी प्रकाश हो तो प्रकाश फैल गया खुदा ने हुक्म दिया कि अभी पानी हो तो पानी फैल गया खुदा ने हुक्म दिया कि अभी सूखी जमीन हो तो हुआ और पीछे ऐसे ही चलता है तो यही कहे ना कि खुदा के हुक्म से सब होता है और पीछे मीट भी जाता है वो मिटने की भी एक चीज़ तो उसमें आ जाती है तो अगर ऐसा मानकर हम बैठें और बैठना चाहिए कि जो वो करता है वो हमारा भला के ही लिए रहता है तो बच्चे उसमें क्या हर है होने तो ऐसा ही होता है तो बच्चे तो जो मैं कह रहा हूँ वो भी नहीं कहना चाहिए लेकिन तो भी मैं इंसान हूँ तो मुझको ऐसा लगता है कि अच्छा अभी तो वो कुछ होता नहीं है होता नहीं है अरे होना क्या था प्रयत्न करते हैं कि नहीं प्रयत्न करते हैं तो होता ही है सामान कर बेचना चाहिए तो अभी तो मैंने मन को मना लिया है समझा भी लिया है कि नहीं उसमें क्या पड़ा है फिर भी इतना तो मुझको कहना पड़ेगा कि एक जो मेरे में चीज पड़ी थी जब हम अंग्रेजी सल्तनत के साथ लड़ रहे थे वो चीज़ आज में महसूस नहीं करता हूँ उसमें ये है ना कि उस वक़्त तो हजारों करोड़ों लोगों पर में असर डाल सकता था बोला तो उसका असर हुआ ही है ऐसा कोई समय तो होगा कि जिस जगह पे लोगों ने मेरा नहीं माना होगा लेकिन ऐसे बहुत कम समय थे कि जब कुछ नहीं मानते हैं लेकिन आज तो मैं तो अगर मेरी बात माने लोग तो थोड़ा एक भी मुसलमान लड़का या लड़की उसको कुछ छू सकता है मार सकता है बधे दूसरी जगह पे हिंदू लड़की है सिख लड़की है उसके लिए तो हमारे पास बहुत ताकत पड़ी है और वो चीज़ को बंद करने की भी हमारे पास ताकत पड़ी है इसमें मुझको एक थोड़ा सा शक्त नहीं तो मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास चला गया और मैंने मांग लिया उसका सब भी यह था कि मुझमें जो भरा है वो तो मैं उनको कह दूँ कि मुझको मानते तो है ना कि मैं तो तो कांग्रेस का बनाने वाला पिता नेशन का पिता हूँ ये सब याटो तो मुझको अच्छा मनाने के लिए कहते हैं या तो बात सच्ची है अगर सच्ची है तो उस से मुझको उनको कहना चाहिए ना तो मैंने उनको सुनाया तो मैं उसका बयान क्या करूँ जो मैं आपको हमेशा सुनाता आया हूँ वही चीज मैंने वहाँ जो योग्य थे ऐसे शब्दों में और इंडिया कांग्रेस कमेटी के सभ्यों को सुनाई तो वो दोहराने की तो जरूरत नहीं थी आखिर में तो भूल जाता था क्योंकि वक्त बोत लगा वो मैं देख रहा था फिर भी एक चीज रह जाती है वो भी मैं महसूस करता था वो था क्या कंट्रोल जो खुरा पर कपड़े पर पेट्रोल पर हर जगह पे कंट्रोल री कंट्रोल ऐसा बन गया है तो उस बारे में कुछ कहना चाहिए मैं क्यों कि मेरे दिल में है कि पहला हमारा जो काम है कि हमारा घर जल रहा है तो उसको बुझा देना वो घर तो जल रहा है वो हिंदू मुसलमान के बीच में जो एक वही मनुष्य पैदा हो गए दीवानी से हमको आ गया है सारे हिंदुस्तान में नहीं लेकिन यहाँ उत्तर में आ गया है तो उसको बुझाना उसको मिल वो तो पैदा काम हमारा हटा है लेकिन ऐसा ही काम वो है कि वो भी गरीबों का घर गर जल रहा है ये कंट्रोल की बात है वो कोई छोटी बात नहीं है तो मैंने उसको फेर तो वो अधूरे दे सका दो मिनट मैंने में कह दिया सोचा कि अभी मैं खुद बेचैन बन गया था अभी घंटा तक लिया है अभी क्या लेना था मैंने बस इशारा ही किया तो जो चीज का मैंने इशारा किया उसको मैं रहना तो वो उनको मैं नहीं कह पाया वो कहता उनको जो मैंने कहा वो तो आपको सुनाया है दोबारा क्या करूं ये मैं आपको कह सकता हूँ तो मैंने वो तो इतना तो कह दिया कि ये कंट्रोल है उसको हटना है अगर वो नहीं हटना है तो पीछे हम ताराज होते हैं तो ताराज होते हैं उसका भी सबक मैं आपको सुना एक दो है आपको लेकिन बार बार कहें तो वो सत्य हमारे पीछे बेच जाता है तो जब तक कंट्रोल नहीं था तब तक तो, तो हम कुछ न कुछ पुरुषार्थ करते थे कुछ न कुछ मेहनत करते थे जो आदमी पुरुषार्थ करता है एक बला है एक आपत्ति आ पड़ी उसको हटाने में तब तो वो कुछ न कुछ पाता है उसमें शक्ति आ जाती है लेकिन जब दूसरा कोई आकर उस बला को हटाता है तब वो बेकार हो जाता है वो आलसी बन जाता है वो एक हम हमको सबसे बड़ा नुकसान है वो मेरी निगाह में ये कि लोगों में वो शक्ति भरी है नहीं भरी है तो उनको लाना है लेकिन आज नहीं ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं क्योंकि लोग ऐसे बने हैं कि मेरे पास एक चीज पड़ी है पड़ी है उसको मैं नहीं लेता हूं जैसे कि मुझको ठंडी लगती है तो मुझको ये नन ला लगाते हैं की सन आते हैं आवा आती है मनु आती है तो एक एक कमली ले लेते हैं अरे तुम थर थर थर थर काटते हैं ठंडी आती है चलो हम चार कंधे उठा दें मुझको मीठी लगेगी और पीछे मुझको ऐसा नहीं होगा कि चलो मुझको बाहर जाना पिछे में डोल नहीं वो आई गई है तो बस मनुष्य पड़ा है लेकिन जब मनुष्य को हलाकी होती है तब पीछे वो जागृत हो जाता है ऐसा मेरे पर हुआ है आप पर भी हुआ होगा एक बखत तो मैं बच्चा था बच्चा तो ऐसे सत्रह साल वर्ष की उम्र थी वहां इंग्लैंड में पड़ा था एक घर में बैठा था ऊपर से बर्फ आता है तो बहुत ठंडी लगती थी तो मैं तो वहां तो सिगड़ी रहती है हमारे यहां रहती तो हमारे दूसरी प्रकार के एक वो दूसरी प्रकार के थे तो उसके पास में चला जाता हूँ तो सिगड़ी के नजदीक गया उसको शरम आई कि यहाँ जो बिचारी चाकर है नौकर यानी है वो तो इधर उधर घूमती है उसको तो कोई पता ही नहीं है कि ठंडी है और मैं एक अठारह बरस का लड़का उगनीस बरस का हो इससे ज्यादा नहीं था मुझको याद है तो उन्नीस बरस का लड़का इसी तरह से थट कांपता है और पीछे अंगार के नजदीक जाकर बेचता है तो मुझको शर्म आ अब मैं क्या करूं मैं ये तो नहीं चाहता था कि कोई चलो एक कमरी लो दो कमरी लू और पीछे उसको ढाक कर कैसे ना किसी तरह से गर्मी पैदा करूं या तो उसको कहूं इसको थोड़ा और भी अंगार डालो कोल डालो और पीछे गर्मी आ जाए तो शरम के बारे में निकला शायद दो मैल होगा दो मेल तक मैं दौड़ता ही चला गया तो आया हूँ पीछे आप मुझको पूछे कि तू कहा बैठा तो वो अंगार था मुझको बहुत बुरा लगता था कि अंगार के पास क्या बैठना था अभी तो वो सब देख रहे थे कि देखो मैं तो लाल बन के आ गया हूँ क्या और अभी मुझको कोई परवाह ही नहीं है मुझको कुछ सोधना भी नहीं है ऐसा चला तो ये बात ऐसी है आज भी वो तो मैंने उदाहरण दिया मेरी मेरी, मेरी, मेरी मेरी होशियारी बताने के लिए मैं कैसा तकड़ा था उस वक्त ये बताने के लिए नहीं कहता हूँ वो तो सब ऐसा करते थे मैं कुछ ऐसा करता था ऐसा था इतने अंग्रेज लड़के थे हमारे लड़के थे और जो ऐसे शर्मिंदे नहीं बनना चाहते हैं तो, तो वो तो निकलते थे वो भी घूमते थे व्यायाम कर लेते किसी न किसी से लेकिन अंगार के पास बैठेंगे नहीं तो ये कोई मेरी बात तो मैं मेरा तजरबा की बात है वो सुनाता हूं। कि एक तो, तो वो पीछे भीतर की गर्मी हो जाती है इससे मैं टकरा बनता हूँ इससे मैं कुछ पाता हूँ वो चार कमरी चार दो बहन और दो भाई उसके पास से देकर मैं टकरा नहीं बनता हूँ मैं मैं बेकार बन जाता हूँ विवश हो जाता हूँ कमरे नहीं देता है और बड़ी ठंडी लगती है आज वो आभा लड़की चली गई कैसे शैतान है ऐसा मुझको लगेगा लेकिन अगर मैं ये समझू कि आभा क्या देने वाली है वृक्षण क्या देने वाला है? चल उठ जा तो वो बिछाने में, में मत रहे उठ उठ के पिछले उठ बैठ कर और या तो बाहर चला जा थोड़ा घूम ले अभी यह रद्द हो गया इसलिए इतना घूमने की डॉक्टर इजाजत न दे वो दूसरी बात है तो दूसरा व्यायाम करो दूसरे व्यायाम करके पीछे पीछे गर्मी पैदा करो तो वो कंट्रोल की बात है कि कंट्रोल जब होते हैं और रेशन का कार्ड मुझको मिल जाता है तो पीछे में बेकार बन जाता है पर मुझको ऐसा नहीं लगता है कि मैं मेरा खुराक पैदा कर लूंगा मैं जाकर कोदारी अपने हाथ में ले लूंगा कपड़े नहीं है तो कपड़े नहीं है उसमें क्या परवा पड़ी थी लाओ वहां से मैं भिक्षा मांग लूंगा कि और पीछे उसको कहूंगा मैं पैसा कमाकर आपको ये शुरूई का पैसा ले लूंगा मुझको रुई थोड़ा ले दो मुझको एक चरखा दे दो मैं काटूंगा और पीछे उसको बुन लूंगा और बुन कर पीछे मैं उसका कपड़ा बना लूंगा पहनूंगा तब मैं क्या करता हूँ कि मैं उद्यमशील बनता हूँ और पीछे लोगों को बताता हूं कि कपड़े नहीं है तो बेकार मत रहो ठंडी के बर्दाश्त मत करो लेकिन निश्चित करो और पीछे मैं क्या करूंगा कि बाकी का समय है वो व्यायाम करूंगा धूप में बैठूंगा गर्म रहूंगा लेकिन जब तक मुझको ये कपड़ा पैदा मैंने नहीं किया है तब तक मैं शांति से नहीं बैठा तो अगर हमारे पास हुकूमत आ गई है तो या तो हुकूमत ये करेगा नहीं हम तुमको पैसा देते हैं नहीं हम तुमको तुमको वो खाने का देते हैं इस सस्ते दाम में देते हैं वैसे तो तुमको कपड़ा ले देते हैं जाओ मिल पर हुक्म देते हैं इतना कपड़ा ले लो तो बिल्कुल मैं बेकार बन जाता हूँ और जैसे भिक्षुक बन जाता हूँ इससे प्रजा बनती नहीं है जिस मैं कहूँगा कि कंट्रोल हमारे लिए बहुत बुरी चीज है और उससे कंट्रोल होते हुए भी मरचे हैं बेकार भी हो जाते हैं लाचार भी बन जाते हैं और पीछे हमको हमेशा ऐसा ही लगे कि चलो जो चीजें है उसको कंट्रोल करो अरे कंट्रोल क्या करना था दूसरी जगह पे कंट्रोल होता है वहां तो मिलिट्री पावर है उसके वहां कंट्रोल के कोई गरज डरकार भी ले सकते हैं हमको तो मिलिट्री पावर नहीं है हमारे मुल्क में कपड़े जितने चाहिए इतने पैदा होते हैं आज पड़े हैं मिलों में कपड़े इतने पड़े हैं कि वो वो जानते नहीं है कि कपड़े कहाँ दें क्योंकि वो तो कंट्रोल है वो सरकार जब ले हुक्म निकाले तब वो कपड़े निकल सकते हैं तो मिल भर्ती है वो जो बुनने वाले हैं सूट काटने वाले हैं बेकार बेचते हैं और पीछे ऐसा महसूस करते कपड़े होते हुए कपड़े नहीं है इसी तरह से किसानों के घर में अनाज पड़ा है वो अनाज उनको खाना नहीं देते हैं और दें तो पीछे उसको ऐसा छुपा छुपर खाएं तो हाँ खा, तुम्हारे तो पास तो इतना अनाज है हमको क्यों नहीं देते हैं तो उनको वो सिखाते हैं हम जूठा करने की और सीखने की हमने मदरसा बना ली है इस तरह से अपना, अपना काम करते और वो तो मैंने आपको वो खाने का और ये, ये कपड़ों का वो कंट्रोल की बात की लेकिन ऐसे तो बहुत कंट्रोल है जिसका पता भी नहीं है लेकिन हाँ वो सीनी का तो है ये पेट्रोल का है क्या वजह है कि पेट्रोल का कंट्रोल करें सीनी का कंट्रोल हो या तो दूसरे चीज से कंट्रोल हनाने पड़े हैं पहले ये कहता कि वो सब की सब चीज गुना है कहना थोड़े बुरा लगता है क्योंकि आखिर में हमारी हुकूमत पड़ी है राजेंद्र बाबू पड़े हैं बड़े उस्ताद हैं, लेकिन वो पेट्रोल के स्वामी होकर बेच गए दूसरे पेट्रोल का कोई के हाथ में किसी के हाथ में चीनी का है किसी के हाथ में कपड़ों का पड़ा है वो सबके सब उस्ताद है उसकी टीका मेरे करने में हो जाती है लेकिन मैं क्या करूँ जैसे उनको जो मानते हैं सही है वो करना पड़ता है ऐसा मुझको जिस चीज को मैं सही मानता हूँ तो कहना ही पड़ता है अगर मैं न कहूँ तो पीछे मैं जो हमारी प्रजा है करोड़ों की वो करोड़ों की प्रजा का मैं सच्चा सेवक नहीं रहता इसलिए बार बार मुझको कहना पड़ता है कि तो ये कंट्रोल जहरीली चीज से और तो वो जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लोग आ गए हैं उनको समझा तो कह तो दिया मैं ऐसा हूँ लेकिन उसका जो सारा ढांचा है वो बनाकर नहीं रख सका तो मैंने सोचा कि आपके सामने मैं रखूं रखूं तो पीछे अखबारों में तो चीज जा आ जाएगी तो पढ़ लें तो मैं क्या कहना चाहता तबाह वो भी उनको मिल जाए और आप लोग भी मेरे पास से कुछ ले लें तो पीछे आप लोग भी उसी काम को करते रहें उसी आवाज निकालते रहे ना तो ऐसा हो जाता है कि एक एक लोग मत है वो इकट्ठा हो जाता है लोग मत को संगठित कर लिया और पीछे वो मत जाहिर हो जाता है तो पीछे तो तो दिन चला गया कि जब हुकूमत हमारी थी नहीं वो तो, तो अंग्रेज लोग हमारे पर सरदारी करते थे वो हुकूमत थे आज तो वो हुकूमत वो है कि जिसकी सरदारी तो हम करते हैं और हम बनाते हैं तो बने उसको बिगाड़े तो हम आज बिगाड़ सकते हैं हकूमत को इसलिए सच्ची सरदारी हमारे हाथ में है वो सरदार अगर सच्चे रहें हक से बात करें ज्ञान से बात करें उनको कहें कि देंगे कंट्रोल को उठाना है तो वो कंट्रोल रख नहीं सकते है लेकिन आज हमारे में वो हिम्मत नहीं है ताकत नहीं है ज्ञान नहीं है और पीछे उस चीज को हमने समझ नहीं लिया और वैसे हम खुद ब्लैक मार्केट में काम करने वाले हैं हम सब उसमें से निकम फायदा उठाने वाले हैं चार पैसा हमारे जेब में आया दूसरे की जेब में इसे निकाल दिया तो उसकी तो को, उसकी तो कोई परवाह नहीं ऐसे झूठे हम भी बन जाए तो पिछले हमारी हुकूमत की आखिर में झूठी बनने वाली है